जो ज्ञान हुए हैं लोगों तो को जैसा माना जाता है पूर्णिमा के दिन ही करीब करीब हुआ है पूर्णिमा ठीक है बढ़िया बढ़िया बढ़िया आपके साथ भी यही संयोग हो ठीक है ठीक है ना क्या पति संयोग संयोग ऐसा हुआ है ठीक है ठीक है ये इसका इसका क्या मतलब भाई पूछा क्या क्या कारण कोई ना कोई दिन तो ज्ञान होना ही है यदि ज्ञान यदि होता है पूर्णिमा के दिन ज्ञान हुआ को आप बहुत कुछ आकलित कर लिए हैं कुछ भी हो सकता है जो हम हम समझते हैं पूर्णिमा का दिन ज्ञान हुआ को हम बहुत सारे लोगों को जैसा कि दत्तात्रेय जी के बारे में बात करते हैं ठीक है ना तो अष्टमी के दिन बहुत सारे दुष्टों का संहार हुआ ऐसा भी बताते हैं ये सभी ये सभी बातों पर हम सोचने पर हमको कोई तकलीफ नहीं है अभी आज आदमी के लिए कैसा इसको ज्योतिषी को लॉन्च कराया जाए ज्योतिषी के हर पहलुओं से मानव को राहत मिलने वाली स्थिति को उसका विरोध को शमन करने वाली विधि को प्राप्त करने के लिए कैसा सोचा जाए ऐसा हमारा सोच बूझ है तो उसमें क्या हो गया है हम इसमें समय इसीलिए नहीं दे पा रहा हूँ हम इसमें अच्छी तरह से फस गया हूँ अभी देखते नहीं ये सब राहु केतु तो सब खोल तो है, है? कहाँ ये मिस करता है पकड़े बत्तीसी बाहर करें यही सोच हीता नहीं ही सोचते नहीं सोचते अच्छी ठीक है चलो हमारे जो राहु तो फंसे हुए हैं वो कैसे निकलेंगे हम इसलिए उसका उसका तो हमारे पास दवाई इसीलिए हम आते हैं देखो बेटा इसके लिए तो सरल दवाई प्यार से समझदार हो जाओ सब राहु केतु तो सीधा उसी के लिए तो सीधा ठीक है ठीक है ये बात तो स्पष्ट होती है हाँ। कि पूर्णिमा और अमावस्या को जो भी मानसिकता इस व्यक्ति की रहती है वो उछाल रखा सकता है हो सकता। इसको कि अपने अपने को को ऐसा ठीक है ठीक है बढ़िया है ऐसा भी ऐसा भी एक आकलन बनाया जा सकता है इस तरह के अवसरों का यदि उसका सुस्पष्ट अध्ययन हमारे पास है तो उसको जागृतिक तो वही मानव में इंट्रोड्यूस करने की बात आ, उस अर्थ में उसका वस्तु के रूप में क्या स्पष्टता है ऐसा आशय है अब आप उस पर उसको स्पेसिफिक बताने की वजह जनरलाइज कर देते हैं तो जनरलाइज ना हो जनरलाइज हो लेकिन जो उसका मान मान ले, कारण है उसकी जुड़ जाए मान लेते इसीलिए अंतोग आदमी समझदार होना ही पड़ेगा ना वो जो उसमें है न बाबा आप ये मानो जो ज्ञानी न होना है सभी ज्ञानी न होना है ज्ञानी होने को जनरलाइज किया जाए क्या बुरा इसमें हर हर आदमी पूर्णिमा के दिन ज्ञानी होते रहे आपको क्या तकलीफ है मुझको क्या तकलीफ है आप बताओ है। अभी आपन पागल होना नहीं चाहते है नहीं। बात सही है ना? ज्ञानी होना चाहते हैं, बात सीख ठीक है न ठीक है न अब ये भी ठीक है ज्ञानी होने के लिए कार्यक्रम को जनरलाइज किया जाए तो स्पेसिफिक उत्तर बाबा जी इसमें ये बनता है हाँ। की आवश्यक और पूर्णिमा का दिन जो मानसिकता उछाल खाती है उसका कारण क्या है उछाल खाने का कारण यही पहले से उसका फाउंडेशन बना रहता है पंद्रह दिन यही बनता है तो पंद्रह दिन सोलह दिन में तो हो सकता थीख थीख है ठीक है बाबा सोलह दिन में भी हो सकता है मान लेते हैं आस ये भी कह रहे हैं महाराज हम उसको नहीं कह रहे हैं एक्चुअलिटी वो मेरिडियन लाइन बना नहीं रहे तो ये भी संभावना है कि जैसे ज्वार भाटा धरती के कम्परात्मक गति के कारण होता है तो क्या धरती की कम्परात्मक गति मानव में भी किस तरह से प्रभावित हो रही है क्योंकि मानव में कम्परात्मक गति जो जीवन परमाणु में है वो उसका लिंक है तो धरती की कम्परात्मक गति और मानव की कम्परात्मक गति का कोई लिंक है वो लिंक के बारे में अस्तित्व में संपूर्णता से एक, एक से संपूर्ण जुड़ा है इस ढंग की इसकी संबंध में न हो एक दूसरे को प्रभावित करते प्रभावित न करें ऐसा होता ही नहीं है इसलिए जो है हम, हम इसीलिए इसलिए जो पृथ्वी का जो कंपन है विशेष कंपन वो मानव के कंपन को प्रभावित करता ही है करते ही होगा इसलिए मानते ही होगा क्या आपत्ति तो ये जीवन को करता है कि शरीर पर देखो हम ऐसा नहीं ठेक जो जैसा मूढ़ता रहती है जब तक आदमी शरीर को जीवन समझता सम्झत रहता है तब तक जो है ना जीवन प्रभावित होता रहता है जब जीवन ज्ञान हो जाता है और शरीर प्रभावित रहता है जीवन प्रभावित नहीं रहता है बात इतनी तो ये बाबा जो जितने भी घटनाएं पागलपन की और इसकी सब की हुई ये तो तभी हुई ना जब मानव जीवन को शरीर मान रहा हो बात, बात है।, ही है और कोई और कैसा होता है इसलिए बोल रहा है बात है इसीलिए देखिए बाबा ऐसा मानने के बाद में एक बहुत बारीक सवाल खड़ा होता है हाँ। कि ज्ञान के क्षण में कोई जीवन भाव शरीर को तो कोई ज्ञान होगा नहीं जीवन जीवन कोई जीवन ज्ञान ऐसे ही मान्यता है ना अच्छा वो सर्वोच्च अवस्था में जीवन ज्ञान के क्षण में पहुंच गया है उस दिन यह तिथि वाला नियम उसके ऊपर लागू हो रहा है उस दिन यह तिथि वाला जैसे पूर्णिमा तिथि को ज्ञान होता है कि नियम उस ज्ञान के जब वो शरीर भाव को लांघे जीवन भाव में चला जाए उसके सर्वोच्च स्थिति में समाधि या जो भी ज्ञान होता हो तो उस दिन यह नियम जो है इसको छोड़ने ले रहा है लागू हो रहा है इसके पीछे वृक्षाकरण ऐसा सवाल बने जाता है तो ठीक है सवाल के बारे में देखो बाबा ज्ञान तो कोई ना कोई दिन हम समाधि होने ही है समाधि को है हम ज्ञान कहेंगे कोई ना कोई समाधि कोई ना कोई एक दिन को हम समाधि का दिन कहते है ठीक है ना तो उसके पीछे ये भी लगा रहता है जैसा अपन ये कहते हैं कि अभी छपवाते है चौदह जनवरी शरद कोट में और कोई ना कोई ऐसा तिथि देते है उसके पीछे में क्या चीज है इसको मंगलमय दिन हम स्वीकार रहते है ठीक बात है ये भी इसके पीछे मैंने कंटिन्यू कर रहा है रन कर रहा है ये भी नारू जो है काम कर ही रहा है और घटना भी होते ही है घटना नहीं होता है ऐसा मेरा नहीं कहना है हाँ। तो ये तो हमारा भी सोचना ऐसा है पूर्णिमा का दिन आदमी ज्यादा प्रसन्न होने का तिथि बनता है अच्छा मेरा भी अनुभव ऐसे ही है जो इसके पहले जो कविता ज्यादा से ज्यादा लिखा है जादा पूर्णिमा का दिन बहुत ज्यादा कविताएं लिखा है ये भी बात आता है ये सब ये सब जो है ना मनुष्य के खिलने की कारण वो उसका कारण में यही है वो सुखद प्रकाशी हो सकता है इसके अलावा कुछ हो नहीं सकती और कोई चीज हमको मिल रहा है ऐसा हमको नहीं लगता ठीक है तो इसके लिए इसको जो है न आकलित करना इसको ध्रुवीकरण करना ये दिन ज्ञान होता है उसको पता लगाना वो रैंडम प्रोग्राम नहीं है ये कोई डिटेल प्रोग्राम में है अभी तक हम सोचते हैं ऐसा ठीक है उसमें हमको कोई हस्तक्षेप नहीं है इसके इसके जो है ना इन इस प्रकार की जो सोचते हैं पागल होने की भाग है वह हम आपको स्वीकार नहीं है और ज्ञानी होने की रास्ता को वाइडअप किया जाए यही बनता है महाराणी वो वो ठीक ठीक है है बोल इतने इतने से इतने आज से जी ज्ञानी होने के लिए जितना करना चाहिए उतना हम लोग तो अभी अपने अपने मतलब समझदारी की स्थिति से कर ही उसमें तो दो मत नहीं इन चीजों का यदि सहयोग मिल जाए हाँ। जैसे ओह मिल जाए क्या होता है असल सहयोग मिलता ही है बता रहे हैं पुनः वही बात उसके लिए तो भैंस बात हो गए बकरी बंद हो गया तो वो तो, तो पूर्णिमा होता ही है अमावस्या होता ही है कोई मणि पहन ले हाँ, तो बाबा बताएगा हमारे अनुसार कोई मणि का प्रभाव नहीं है बाबा तो बाबा आप रत्न विद्या को का क्या होता तो बताइए महाराज जी हो तब ना भाई तो हम कोई हम साधना करते रहे ठीक है वो एक रत्न व्यापारी आया बैंगलोर से संयोग से हमारा पिताजी के मित्र निकल गए अच्छा उसका एक रत्न मैंने हीरा छह महीना पहले गुम गया था ठीक है तो वो आया जब हमको रत्न दिखाने के लिए रत्नों को दिखाने के लिए वो अपना पेटी खोला उसी पेटी में कोने में वो चपका रहा था सावा मणि वो उसको मिल गया जी। तो बेहद खुश हो गए यहाँ आ गए यह मरी मिल गया ये आपको बता रहे हैं इसमें हमारा क्या चीज है इसमें यदि वो आदमी यदि गाता है उनका बुद्धिहीनता के अलावा क्या चीज होगा इसमें वो तो परिणाम क्या आधार पर गता है बूनी तो का चीज उनको मिलना है ना, उसी दिन क्यों मिला दो दिन पहले मिलता दिन है क्या पचास बार खोला होगा प्रत्येक बार ठीक है ना दादा किंतु उस दिन मिलने से क्या तकलीफ हो गया दादा खुशहाली हो गई क्या हो गया क्या पति हुई आपके घर में आने से आपके साथ अच्छा एक तो हो गई उस दिन उन्होंने सभी रत्नों का दर्शन कराया हम स्वप्न में भी सोचते नहीं रहे अमरकंटक में सभी मणिओं को या अमरकंटक में कोई आकर के हमारे पास बैठ करके पतंजलि हाँ वोलिखा न सर्वरत्नोपस्थान सर्वरत्न प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थान सिद्धि उसी दिन हो गई दूसरी दिन हो गई बंद बंद बस बढ़िया हो गए बेटा तो आशी तो है जो व्यक्ति चोरी नहीं करता है आज प्रतिष्ठा में आ जाता है अच्छा। उसके सामने सभी रत्न उपस्थित हो जाते हैं बोलिए छप्पर फट किया उसका ये उदाहरण है हो गया साहब हो गया वो ये आज एक दिन रहा दो दिन रहे हमारे साथ जो थोड़ा सा हमारा साधना सीधना इस पहले में भी थोड़ा सा सत्संग होता रहा तो वो जाकर के हमारा साधना में मदद हो ऐसा रत्नों को भेजा एक अंगूठी बनाकर चांदी की अंगूठी में एक नीलम रखा एक पन्ना रखा एक हीरा रखा तीन मणि को एक जगह में करके एक अंगूठी बनवा करके भेजा उन्होंने बोला था इसको अमुक दिन पहन लेना पहन ले अब दो दिन दो दिन तीन दिन हो गया वो तीनों मणि हाँ, वो स्नान गिन करते रहे वहीं कुंड में उसमें वो गिर गया तीनों एक ही दिन स्नान करते रहे वो तीनों कुंड में समा गए तो हम घर आया बताया क्या कहना इस, इस प्रकार से नर्मता जी में अर्पित हो गई उसका कल्याण हो जो भेजा हो आदमी का कल्याण ऐसा मैंने आशीष दिया हो गया खत्म हो गया बात अच्छा उसके बाद हमारे हमको कुछ लोगों ने मंत्रणा देने लगे पुनः लिखो उसको ये हमारा काम नहीं वो जिस काम के लिए भेजा था वो काम पूरा हो गया समाप्त हो गया वो खत्म हो गया तो अब मनी के बारे में हम क्या कर डालो वो भेजा तो हम पहनवे नहीं कर पाए थोड़े ही दिन में वो निकल गया अब मणि के बारे में असर हम क्या बताऊं? अभी संसार में हम सुनते हैं क्या सुनते हैं वो पहना ये पहना हमको वो नहीं हुआ ये नहीं हुआ कोई कहता कोई कोई कहता है हमको कुछ नहीं हुआ पहले जैसे ही कुछ लोग कहते भी इसको पहना पहना वहां जाते रहे गाड़ी बड़ी स्लिप हो गई बाल बाल बच गए वैसे भी कहते हैं ये सभी चीज सुनने में आता है इसके लिए हम क्या कर डालो क्या चीज को हम सही मानो भाई जो मणि नहीं पहनते हैं वो भी बाल बाल बचते हैं ठीक है ये सभी बातें संसार में चल रही है हम ये यदि निर्धारित सिद्धांत के रूप में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करने के लिए अपने को शायद है इन सभी विधा में बहुत सारा अपने को अर्पित करने की जरूरत है परीक्षण निरीक्षण करने की आवश्यकता है प्रयोग करने की आवश्यकता है डाटा निकालने की आवश्यकता है ऐसा मेरा सोचना क्या आपका कहना है ठीक है इसको ऐसा किया जाए तो इसी तहत में अभी अंतिम परिणाम क्या हुआ ये जो प्रसंग आई थी मामावासया पूर्णिमा की प्रक्रिया में वो इनमें पागल होने वाला आपने को स्वीकार नहीं है ज्ञानी होने वाला स्वीकार है ज्ञानी होने के लिए सर्वाधिक लोगों के सामने क्या उपक्रम किया जाए उसको चिंतन किया जाए सोचा जाए समझा जाए उसमें अपने को लगाया जाए यही सहायता हो सकता है दूसरा क्या सहायता करे ठीक है ये आप के प्रेजेंटेशन के अनुसार हमको क्या करना चाहिए वो बात निकल गया है ठीक है ना? ठीक है आगे चलो तो पिरा बारे में ऐसा माना जाता है कि उसमें बैठने पर शरीर में भी स्वास्थ्य बनता है क्या बनता है शरीर का स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वस्थ लाभ होता है ठीक है ठीक है, है लाभ करें क्या आपत्ति है उसमें संयम वाली प्रोटीन भी बनती है एकाग्रता की प्राप्ति एकाग्रता बनता है फिर भ्या... क्या कहना चाहिए कि तो पेरामिट बनाया जाए उसके अंदर बैठा दिया जा रहे ये बात सही है कि नहीं कुछ सही नहीं है पीरमिड नहीं है कब्रिस्तान में बैठ जाओ तो भी वत नहीं है हम सोचते रहते हैं वत नहीं वतने कब्रस्त होता है, है। <laughs> फिर कैसे तो वो पिरमिड भी वही कब्रिस्तान है तो है तो हमारा कहना है मनुष्य अपने में जैसा रहता है उससे कोई ना तो अधिक होता है ना कम होता है ये सब करना होता है इसमें हो जाता है तो फिर ज्ञान हो जाता है सबको एक एक तो कब्रस्तान बनाओ या नोम तो पिरमिड बनाओ उसके अंदर बैठा दिया जाए सब ज्ञानी हो जाए क्या बुरा हुआ ये सब हमारा परिकल्पना की हवी साहब महाराज जी